यत्तु कामेप्सुना कर्म वा पुनः क्रियते बहुलाया सन् तद्राजसमुदाहृतम् यत्तु कामेप्सुना फलप्रेप्सुना इत्यर्थः कर्म साहङ्कारेण वा साहङ्कारेण इति न तत्त्वज्ञानापेक्षया किम् श्रोत्रिय यो परमार्थ लौकिश्रोत्रियरहकारापेक्ष पर्थनकार आत्म ना का बहुलायासकर्तृत्ति अस्त्त्कर्मण अनात्म साहंकार कर्ता कित राजमसो लोके अनादत्रो निरहंकार उच्य निरहंकार अय ब्राह्मण तस्मादेक्ष साहंकेण वाक्त पुनः शब्द पादूरण क्रियते बहुलायासम कर्ता महता आयास कर्म राजसं राज